पहला प्रश्न कहा है निर्बल के बलराम क्या है सच मनुष्य का अहंकार मान्य को राजी नहीं होगा मनुष्य के अहंकार के विपरीत जाती है यह बात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 ये नियम अगर आदमी के बनाए नियम होते तो शायद तुम तरकीब निकाल भी लेते मगर ये नियम शाश्वत है आदमी के बनाए नहीं है उल्टा इन्हीं नियमों ने आदमी को बनाया है इसलिए आदमी इनसे बचकर के निकल नहीं जा सकता यहां कोई अपवाद नहीं होता ये नियम सार्वभौम है मनुष्य निर्बल है इसका अर्थ क्या है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 इसमें दीनता का कोई कारण ही नहीं है गुलाब का फूल कमल नहीं il. इसमें दीनता का क्या कारण है कमल का फूल गुलाब नहीं है इसमें दीनता का क्या कारण है आख सुनती नहीं il. इसमें दीनता का क्या कारण है कान देखते नहीं il. इसमें दीनता का क्या कारण है ऐसा है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 कहानी प्रतीकर है ऐसा कभी किसी दिन भगवान ने किया होगा ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं मगर ऐसा प्रीतिपल कर रहा है ऐसा ही है कौन तुम्हारे नासापुंडों पर सांस फूक रहा है तुम तो नहीं ले रहे हो सांस एक बात पक्की तुम अगर लेते हो तो तब तो तुम मरते ही नहीं मुला नसरुद्दीन बहुत बुरा हो गया सौ का हो गया किसी ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन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 जिस दिन तुम जानोगे कि मैं निर्बल हूं उस दिन सिर्फ इतना ही सिद्ध हुआ कि तो वो जो अहंकार की तुम घोषणा कर रहे थे गलत थी तुम अपने स्वयं के केंद्र न थे तुम्हारे केंद्र पर भी परमात्मा बैठा है विराट बैठा है वही सबके केंद्र पर बैठा है इस सारे अस्तित्व का एक ही केंद्र होना भी ऐसा ही चाहिए अगर इस अस्तित्व में इतने केंद्र होते जितने अहंकार हैं तो ये अस्तित्व कभी का बिखर गया होता है इसे जोड़ के कौन रखता है? यह सारा अस्तित्व जुड़ा है कितना घनीभूत रूप से जुड़ा है सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं सब हम ताने बाने हैं एक ही अस्तित्व के यहां रात दिन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 कल मैं पुस्तकों के इतिहास के संबंध में एक पुस्तक पढ़ रहा था अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की इतनी प्रतियां छपती हैं रोज कि डेढ़ सौ एकड़ जमीन में जितने वृक्ष होते हैं उतने उससे रोज जरूरत पड़ते हैं उसके कागज बनाने के लिए सौ एकड़ जमीन के वृक्ष न्यूयॉर्क टाइम्स पी जाता एक दिन ये एक अखबार और इस अखबार से किसी को कोई जीवन नहीं मिलने वाला और वो जो देश सौ एकड़ में फैले हुए हजारों वृक्ष थे वो गए और उनसे न मालूम कितने जीवन छीन हो जाएंगे आदमी ने बड़ी नासमशियां की हैं इसी भ्रांति में कर ली है कि मैं तो अलग हूं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 तुम्हारे द्वारा फेंकी गई कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पचाएगा तुम जो पूरे वक्त जहर फेंक रहे हो बाहर उसको कौन पीएगा? ये वृक्ष नीलकंठ है ये तुम्हारे स्वास्थ्य से फेंके गए जहर को पी जाते उसको भी काम का बना देते हैं। यहां सब जुड़ा है इतना मैंने उदाहरण के लिए बात कही यहां सब संयुक्त है पानी के बिना हम ना हो सकेंगे हवा के बिन हम न हो सकेंगे आकाश के बिन हम न हो सकेंगे तारों के बिन हम न हो सकेंगे सूरज के बिना हम न हो सकेंगे तो हमारे होने को अलग मानने का कारण क्या है कोई एक आध आदमी तो सिद्ध करके बता दे कि मैं अलग हो सकता हूं अपने सारे संबंध तोड़ के एक क्षण भी तो कोई जी जाए दो चार दिन भोजन नहीं करते तो अर्चिन शुरू हो जाती है या नहीं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 और ध्यान रखना सिर्फहरा दू निर्बल जानने का मतलब ये नहीं कि तुमने जाना कि मैं दिनहीन हूँ दिनहीनता तो गई अहंकार के ही साथ वो तो अहंकार की ही छाया थी सिर्फ अहंकारियों को पता चलता है दिनहीन होने का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 लेकिन किताब रुचिपूर्ण थी और लगा रहा आधी रात गए किताब बंद की था का मोमबत्ती बुझा के फूकी फूकते ही चमत् गया। तो वो बजरे पर नाव पर छोटा सा झोपड़ा तत्क्षण जैसे ही मोमबत्ती फूक कर बुझाई वो जो धीमी सी टिमटिमा मोमबत्ती की रोशनी की जैसे ही बुझी वैसे ही पूरा चांद बाहर था द्वार दरवाजे से रंध रंध से चांद की किरणें भीतर आ गईं, चांदी नाचने लगी जगन्नाथ को एक बोध हुआ उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज मुझे एक बोध हुआ ये छोटी सी टिमटमाती रोशनी चांद को भीतरना आने देती थी ये छोटी सी टिमटिमाती रोशनी पूरे चांद को अटका दी थी बाहर अटका दी थी भीतर नहीं आने देती थी इसके बुझते ही क्षुद्र के मिटते ही विराट भीतर चला आया अपूर्व सौंदर्य भीतर चला आया और मैं भी कैसा अंधा सौंदर्य शास्त्रों के ताब खोज रहा हूं वो बाहर निकल आए पूरा चांद आकाश में एकांत नदी पर बंधा हुआ बजरा सब तरफ सन्नाटा पक्षी भी सो गए मनुष्यों का कोई पता नहीं गांव ग्राम सो गए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 जैसे कहीं और हो जैसे कहीं और जाना हो निर्बल के बलराम का तुम्हें तो है तुम्हे ये समझ आ जाए कि मैं नहीं हूं ये दावा मैं का खो जाए, ये दावा ही है इसमें कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ ख्याल है मगर ख्याल भी बड़ी असलियत ले लेते अगर बहुत दिन तक ख्यालों को पकड़ के हम बैठे रहे तो यथार्थ बन जाते ख्याल ही है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 मकान बनाने वाले ने कब्र तो मिटा दी मगर कब्र में जो रहने वाला था वो गया नहीं वो कभी कभी रात में अभी भी आ जाता है अरे उनका आप भी क्या बातें कर रहे हैं आप जैसा आदमी हो रहे ऐसी बातें कर रहे हैं मैंने कहा कि करनी तो नहीं चाहिए मैं करना भी नहीं चाहता मैं खुद भी नहीं मानता था लेकिन जब प्रत्यक्ष हुआ तब तो मजबूरी फिर आपको न बताऊं फिर सुबह आप कहेंगे बताया नहीं चेताया नहीं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 मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दिया विचार भीतर बैठ जाए तो यथार्थ हो जाता है वो तो बड़े नाराज उन्होंने ये भी कोई बात हुई मेरी पूरी रात खराब कर दी मैं इतना घबरा गया मुझे तो ऐसा लगा कि तो हार्ट अटैक हो जाएगा या क्या होगा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं चीख भी ना सकूंगा जब उस सामने खड़ा था कैसे चीख निकली क्योंकि मैं इस घबराहट में पड़ गया कोई ना आया तो क्या होगा पता नहीं यह क्या करे ऐसे भी उत्तर दिया जाता है मैंने कहा ऐसे ही उत्तर दिया जाता है और तो कोई उत्तर नहीं ये कोई भी नहीं है यहाँ अब आप मुझे सो जाइए उन्होंने कहा नहीं मैं आपके कमरे में आता हूं अब आप कितने कहो इस कमरे में मैं सोने वाला नहीं पर मैंने कहा यहां कोई भी नहीं उन्होंने कहा हो या ना हो मुझे सोना है तो मैं झंझट में नहीं पड़ता ये कोई विवाद का मसला नहीं मुझे मेरी पूरी रात खराब मत करो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 फिर 24 घंटे हमारी भाषा ऐसी है कि मैं शब्द का उपयोग करना ही पड़ता है जब भी तुम तो मैं शब्द का उपयोग करते हो फिर ये अहंकार मजबूत होता है फिर मजबूत होता है फिर मजबूत होता है इस पर तो रोज परत दर पर जमती चली जाती है जीवन के यथार्थ इस झूठ के कारण दिखाई नहीं पड़ते यथार्थ परमात्मा है आयथार्थ तुम हो यही तो अर्थ है संत जब कहते हैं संसार माया है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 भक्ति है और तब अचानक दिखाई पड़ता है कि सब तरफ राम का ही बल है तुम में भी और भी सब तरफ उसी एक का बल है और स्वभाव था जब तुम नहीं बचते तो फिर कैसी दीनता निर्बल के बल राम तब जो भी होता है शुभ है क्योंकि परमात्मा से होता है जो भी होता है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 डूब चला विश्वास जभी से टूट चले मन के बंधन कैसे चले सांस की निपट अकेली राहों में कदम कदम पर व्यथा थगोनी पाल गई आज उभर आई अध पर फिर से सहनी करुण कथा वाणी से अधिकार मांगता गीत अधूरे जीवन का देखो आज बिखरना जाए संचित भावों की माला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 अब कोई भविष्य ना बचा सिर्फ आंख आंसुओं से गिली रह गई सिर्फ विषाद सिर्फ संताप बुझी आरती थकी पुजारिन मंदिर के पट बंद हुए जिससे आदमी ने अपना आत्मघाती कर लिया अब मैं नहीं और जिस क्षण ये आत्मघात घटता है कि मैं नहीं हूं उसी क्षण समाधि का दिया जल जाता ये है ये बेबूज घटना घटती है यह रहस्यमय घटना घटती जिस दिन तुम नहीं होते उसी दिन तुम्हारे भीतर परमात्मा नाचने लगता है आंसू की कला सीखो ये जी चाहता है कि कुछ कर दिखाए कोई नजम लिखे कोई गीत गाए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 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता हूं और मैंने मैंने सैकड़ों का अनुवाद करवाया अपना सारा खजाना धर्म की सेवा में लगा दिया मुझे इससे क्या क्या लाभ होगा होगा इसका पुण्य जो और भिक्षु गए थे भारत से इसके पहले उन सबने उसकी खूब प्रशंसा की थी कि सम्राट वो आप चक्रवर्ती आप जैसा धर्म राजा कभी नहीं हुआ आप राजाओं में भी महाराजा हैं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 जिस चित्त की दशा में है वो बुद्ध की दशा है वो ठीक वही जहां बुद्ध है, वो कुछ औपचारिक बातें नहीं बोलेंगे सम्राट वो ने विषय बदला ताकि बात जरा फजीयत की ना हो जाए उसने कहा फिर धर्म की पवित्रता के संबंध में कुछ कहें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 जितनी सुंदर वस्तु होगी उतनी कीमत होगी और जो परमात्मा को खोजने चला है उसे तो अपने को पूरा का पूरा कीमत नहीं दे देना होगा इससे कम काम ना चलेगा तुम चाहोगे धन देने से परमात्मा मिल जाए तो नहीं होगा स्वयं को देना होगा अपने को पूरा ही ओंडेल देना होगा वही अड़चन होती है वही हमारा मन कहता है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 मगर कौन मारवाड़ी नहीं जहां लोभ है वहां मारवाड़ देखा ना कल हम सुनते थे कि जहां सील वहां अबद और जहां स्नेह वहां जनकपुरी ऐसा ही समझो जहां लोभ वहां मारवाड़ लोभी तो सभी सो तो सभी मारवाड़ी जब तक लोभ है तब तक मारवाड़ के बाहर जाओगे कैसे जो भी महत्वाकांक्षी है मारवाड़ी जो भी लोलोप है मारवाड़ी ये तो प्रतीक है और जो भी लोभी है कंजूस होगा ही कंजूस का क्या अर्थ होता? होता है कंजूस का अर्थ होता है लोभी का होता है जो नहीं है वो मिले लोलोभ का होता है जो मेरे हाथ में नहीं हाथ में आ जाए कंजूस का होता है जो हाथ में आ गया वो निकलना जाए और तो कुछ मतलब नहीं होता तो ये तो बिल्कुल संगति है दोनों की एक ही तर्क का फैलाव जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए ये लोभ फिर जब मिल गया तो कहीं मिला हुआ हाथ से निकल जाए क्योंकि और लोग भी तो झपटने को तैयार खड़े तुम अकेले ही तो नहीं हो यार बड़े प्रतिस्पर्धी सारी पृथ्वी मारवाड़ियों से भरी है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 रामकृष्ण बैठे देखते रहे और उनके शिष्य भी बैठे थे। सिसी भी देखने लगे रामकृष्ण को ऐसा देख के उनको लगा कि जरूर कुछ महत्वपूर्ण बात होगी वहां कुछ खास मामला भी नहीं वो चीले चूहे को लेकर ओड रही और गिद्ध उस पर हमले मार रहे हैं और चीले भी झपट्टे मार रही फिर उस चील ने वो चूहे छोड़ दिया चूहे को छोड़ते ही सब गिद्ध और सब चीले जो उस पर हमला कर रहे थे उसे छोड़कर चले गए वो चूहे के पीछे चले गए उनसे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 मैं तो यही सोचता था तू छत्री घर से आती छतरानी तेरा भाई छतरी नहीं वो ऐसी बिगड़ गई बात कभी कभी मजाक खिंच जाता लंबा पत्नी ने कहा तुम कहते क्या हो तो तुम क्या समझते हो तुम छत्री हो ओट खड़ा हुआ दरवाजा खोल के बाहर निकलने लगा उसकी पत्नी ने कहा जाते हो नग्न कहाँ जाते हो बात खत्म हो गई छत्री को छेड़ दिए वो तो बाहर ही निकल गया उसने कहा मैं संन्यास्त हो गया बात खत्म हो गई नग्न हूं ही अब ऐसे चला जाऊंगा महावीर के पास महावीर तो नग्न रहती थे पत्नी चिल्लाने लगी घर भर के लोग इकट्ठे हो गए पड़ोस के लोग इकट्ठे उनका मजाक को इतना आगे नहीं खींचते उसने कहा बात ही हाँ जच गई मुझे कि मैं आखिर मुझे भी तो महावीर की बात जची है एक पत्नी ने मुझे याद दिला मैं उसका धन्यवाद धन्यवाद दी जो बात जच गई फिर कर लेनी गांव पे लगा देना फिर वो सन्यास्थी हो गया वो दिगंबर मुनि हो गए, ये कथा मुझे प्रीति कर लगती है हिम्मत साहस, साहसाह जरा सी चिंगारी से प्रदीप्त हो जाता है मजाक की बात भी कभी गहरी हो जाती है साहस हो तो और नहीं तो सदगुरु तुम्हारे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 पत्नी के मन तक पहुंचो दूसरी पर तो घड़ेगी पर तो उड़ेगी और पत्नी के भीतर भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे पत्नी मंदिर बन जाएगी और जब तक पत्नी मंदिर ना बन जाए और पति मंदिर ना बन जाए तब तक समझना कि प्रेम था ही नहीं वासना ही थी तुमने जहां भी खोजना चाहा है वहीं परमात्मा को खोजो दुकान पर ग्राहक आए तो उसकी आंख में भी झाको राम को तलाशो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 और बाजार बेचने जाएं हमें बड़ी लज्जा आती लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कपड़े वो जसरा से मेरा कपड़ा पहनने का रस लेते रहे उनका क्या होगा वो मेरी प्रतीक्षा करते मैं जितने प्रेम से कपड़ा बुनता हूं कौन उनके लिए बुनेगा कबीर जब अपने ग्राहक से भी बोलते थे तो उसे राम जी ही कह के उद्बोधित करते थे कथित राम जी संभाल के रखना चदरिया बड़ी मेहनत से बुनी जीने जीने बी निर चदरिया खूब जतन से बीनी चदरिया। ये ऐसी चदरिया नहीं है इसमें राम राम जप जप के भरा है इसमें ध्यान डेला है ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगी ये तुम्हारे ने ही बनाई मैं धन्य भागी कि तुम ये चादर ले जा रहे हो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 गया मनोवैज्ञानिक अपनी फीस की तलाश में मुल्ला को बैठा देखा सिर पे पट्टी बंधी हाथ पर पे पलस्तर चढ़ा बड़ा उदास दुकान भी कुछ टूटी फूटी हालत में पूछा कि नसरुद्दीन क्या हुआ परिणाम में हुआ तख्ती का नसरुद्दीन का परिणाम हुआ ये देख रहा है परिणाम परिणाम हुआ वो जो खजानसी था मेरा ले के भाग गया सब कल करो सो आज कर वो जो मेरा मैनेजर था तवान सदा सोचता था कि कब इसका सिर खोल दूं जब उसने तख्ती देखी उसको बोध आया उसने सोचा ये बात तो सच कल अगर परले हो गई फिर कब करोगे तो करी लो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 जो करना हो उसे कर लो परमात्मा में रस है तो खोजो और मैं तुमसे ये कह देता हूं कम से कम मेरे पास उठने बैठने वाले सत्संगियों को तो भूल के भी ये भेद नहीं खड़ा करना चाहिए संसार और परमात्मा का ये दो की बात ही नहीं उठानी चाहिए संसार में भी वही छिपा है अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो वहां भी उसी को पाओगे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 ल के अद्वैत अधरों पर धरी जिंदगी यह बांसुरी है चाम की क्या पता कल श्वास के सरकार को साज यह आवाज यह आवाज भाए न भाए आज जी भर देख लो तुम चांद को क्या पता यह रात फिर आए न आए यह सितारों से जड़ा नीलम नगर बस तमाशा है सुबह की धूप का यहाँ बड़ा सा मुस्कुराता चंद्रमा एक दाना है समय के सूप का